हरी ओम नमस्ते हिंदी ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती अब आप सुनेंगे ब्रह्मचर्य आज की तत्कालिक मेरे प्रिय भाइयों स्मरण रखें कि आप ये अस्थि मांस में नश्वर शरीर नहीं है आप अमर सर्व व्यापक सत्चित आनंद आत्मा है आप आत्मा है। आप हैं, आप सजीव शत है आप ब्रह्म हैं, आप परम चैतन्य हैं, आप इस परम अवस्था को सच्चा ब्रह्मचर में जीवन यापन करके ही प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्मचर की भावना आपके समग्र जीवन तथा प्रत्येक व्यवहार में व्याप्त हो जानी चाहिए लोग ब्रह्मचर की विषय में बातें तो करते हैं किन्तु व्यवहारिक व्यक्ति बिरले ही होते हैं ब्रह्मचर्य का जीवन सचमुच संकटाकुल है किंतु लौह संकल्प धैर्य तथा अध्यवसाय वाले व्यक्ति के लिए मार्ग बन जाता है। हम इस क्षेत्र में सच्चे व्यवहारिक व्यक्ति चाहते हैं ऐसे व्यक्ति चाहते हैं जो व्यवहारिक ब्रह्मचारी हों तथा जो अपने सुपुष्ट शरीर गठन आदर्श जीवन उदात चरित्र तथा आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को प्रभावित कर सके केवल वृथालाभ से कुछ भी लाभ नहीं है हमारे पास इस क्षेत्र में तथा सभा मंच पर करने वाले पर्याप्त व्यक्ति हैं अब कुछ व्यक्ति आगे आएं तथा अपने अनुकरणीय जीवन तथा आध्यात्मिक प्रभाव मंडल से बालकों का पथ प्रदर्शन करें मैं एक बार आपको पुनः स्मरण करा देना चाहता हूँ कि शासनाथ करणम श्रेय अर्थात उपदेश करने से स्वयं करना भला है मनुष्य की साधारण आयु स्वाभाविक सौ की तुलना में अब घटकर कर चालीस वर्ष रह गई है इस देश के सभी शुभचिंतकों को इस अति लज्जा जनक तथा अनर्थकारी परिस्थिति पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार तथा समय रहते उसका समुचित उपचार करना चाहिए देश का भावी कल्याण युगों पर ही पूर्णता निर्भर करता है सन्यासियों संतों अध्यापकों तथा माता पिताओं का कर्तव्य है कि वे नवयुवकों में ब्रह्मचर्य जीवन पुनः स्थापित करें। मेरा अनुरोध है कि शिक्षा अधिकारी तथा वयोवृद्ध भावी पीढ़ी के उत्थानार्थ इस महत्वपूर्ण विषय ब्रह्मचर्य की ओर अपना विशेष ध्यान दें। युवकों के प्रशिक्षण का अर्थ है राष्ट्र निर्माण भारत का भावी कल्याण एकमात्र ब्रह्मचर्य पर ही पूर्णता निर्भर करता है सन्यासियों तथा योगियों का यह कर्तव्य है कि वे छात्रों को ब्रह्मचर्य में प्रशिक्षित करें उन्हें आसन तथा प्राणायाम की शिक्षा दें तथा आत्मज्ञान का सर्वत्र प्रचार करें वे स्थिति को सुधारने में बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि वे पूर्णकालिक कार्यकर्ता है उन्हें लोक अपनी गुहाओं तथा कुटीरों से बाहर आ जाना चाहिए यदि हमारी मातृभूमि राष्ट्रों की श्रेणी में उन्नत स्थान प्राप्त करना चाहती है तो उनके संतानों पुरुष तथा स्त्री दोनों को चाहिए कि वे इस महत्वपूर्ण विषय ब्रह्मचर्य का इसके सभी रूपों में अध्ययन करें, इसके परम महत्व को समझें तथा इस महाव्रत का नियम निष्ठता से पालन करे अंत में मैं अंजलि बद्ध हो हार्दिक प्रार्थना करता हूं कि आप सभी शांति तथा समृद्धि के शत्रु कामवासना पर नियंत्रण रखने के लिए साधना द्वारा सच्चाई पूर्वक कठोर संघर्ष करें अक्रतिम ब्रह्मचारी इस संसार का वास्तविक महान सम्राट है समस्त ब्रह्मचारियों को मेरा नमस्कार उनकी जय हो आप अवित्र तथा काम विचारों से रहित हो अपने सच्चिदानंद रूप में महामेरु की भाती या विचल आसीन हो भगवान आ साधुकों को ब्रह्मचर्य पालन के लिए मनोबल तथा शक्ति प्रदान करें आप अपने पवित्र निर्मल चित्र से अपनी आत्म सत्ता के बोध में अनवरत स्थित रहें। आप संसारिक कामनाओं तथा महत्वाकांक्षाओं से मुक्त हो उस परम तत्व में विश्राम करें जो भोक्ता तथा भोग के मध्य सतत वर्तमान रहता है आपके मुखमंडल पर दिव्य प्रभाव विभाषित हो आप सब में दिव्य शेखा अधिक अधिक दिव्यमान हो आप में दिव्य शक्ति तथा शांति सदा निवास करे ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब आप सुनेंगे कामावेग की कार्य प्रणाली मनुष्य अपनी प्रजाति अथवा वंश क्रम को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करना चाहता है काम वासना की प्रबलता का निर्भर करती है गीता के अनुसार आवेग वेग या शक्ति है भगवान कृष्ण गीता पांच बत्तीस में कहते हैं जो मनुष्य देह त्याग करने से पूर्व ही काम तथा क्रोध से उत्पन्न हुए वेग इस लोक में सहन करने में समर्थ है वही योगी है वही सुखी पुरुष है आवेग एक महान शक्ति है ये मन पर प्रभाव डालता है ये मन तक तत्काल संचालित होता है जैसे पेट्रोल इंजन को संचालित करता है वैसे ही नैसर्गिक पर्वतियां तथा तो आवेग इस शरीर को गतिशील बनाते हैं नैसर्गिक पर्वतियां ही मानव के सभी कार्यकलापों के मुख्य चालक है वे शरीर को धक्का देती तथा इंद्रियों को कर्मयोग में प्रवृत्त करती हैं। नैसर्गिक प्रवृत्तियां स्वभाव को जन्म देती हैं। नैसर्गिक आवेग प्रव... प्रेरक बल उपलब्ध कराता है जिससे समस्त मानसिक क्रियाकलाप जारी रखा जाता है ये आवेग मानसिक शक्तियां हैं तथा मन और बुद्धि के माध्यम से कार्य करते हैं वे मनुष्य के जीवन को आकार प्रदान करते हैं उनमें ही जीवन का रहस्य है पुरुषों में महिलाओं के प्रति आकर्षण रजोगुण से उत्पन्न होता है उनकी संगति के प्रति अज्ञात आकर्षण तथा तजन्य सुख कामवेग का बीज का है ये आकर्षण जो प्रारंभ में एक बुद्धुद्ध के समान होता है बाद में प्रबल मनोवेग अथवा कामवासना की भयंकर अनियंत्रणीय तरंग का आकार धारण कर लेता है सावधान जब सत्संग ध्यान तथा विचार के द्वारा भक्ति की आध्यात्मिक तरंग उत्पन्न करें तथा इस आकर्षण को कल अवस्था में ही नष्ट कर डालें आपको कामावेग की मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली को समझना चाहिए यदि शरीर में खाज हो जाती है तो उसके खुजलाने मात्र से सुख अनुभूति होती है कामावेग एक स्नायुविक खुजलाहट ही है इस आवेग के तुष्टिकरण से एक भ्रामक सुख प्राप्त होता है इंदु इसका उस व्यक्ति के आध्यात्मिक हित पर अनर्थकारी प्रभाव पड़ता है अब आप सुनेंगे काम का पुष्प धनुष काम शक्तिशाली होता है उसके पास पांच बालों यथा मोहन स्तंभन उन्मादन शोषण तथा तापन श्री सज्जित एक पुष्प धनुष होता है एक बाढ़ जब नवयुवक कोई रमणीय रूप देखते हैं तब उन्हें मोहित करता है द्वितीय उनका ध्यान खींचता है तृतीय उन्हें उन्मत्त बनाता है चतुर्थ बाढ़ रूप के प्रति प्रखर प्रलोभन उत्पन्न करता है पंचम बाढ़ उनके हृदय में प्रदा उत्पन्न करता है तथा उन्हें जलाता है यह उनके हृदय प्रकोष्ठ को गहराई तक भेदता है इस भूलोक में ही नहीं तीनों लोकों में किसी भी व्यक्ति में इन बाढ़ों के अंतर्निहित प्रभाव के प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है इन बाढ़ों ने भगवान शिव तथा प्राचीन काल के अनेक ऋषियों के हृदय को भी विधि किया था इन बाढ़ों ने इंद्र तप को भी अहल्या के साथ छेड़छाड़ करने को प्रवक्त किया था सुकुमार कटी पाटल वर्ण कपूल तथा वाली युवती की सम्मोकों तथा वेदनशील चांदनी रात्रि परफ्यूम तथा सुगंधित द्रव्य पुष्प तथा पुष्पहार चंदन लेप मांस मदिरा रंगशाला तथा पन्यास, कामुक नवयुकों को भ्रमित करने के लिए उसके शक्तिशाली शस्त्र अस्त्र है जिस क्षण उनके हृदय तीव्र कामवासना से अपूरित हो जाते हैं उसी समय तर्क तथा विवेक पलायन कर जाते हैं भाग जाते हैं विपुलत या अंधे बन जाते हैं काम प्रतिभाशाली व्यक्तियों महान सुवक्ताओं मंत्रियों तथा शोध छात्रों डॉक्टरों तथा बैरिस्टरों को क्रीडा मिर्ग अथवा नव युवतियों की गोद के पालसू तो कुत्ते बना देता है तर्क ने अस्थायी रूप से विद्वान पंडितों अथवा अध्यापकों की शुष्क बुद्धि में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है उसमें कोई वास्तविक जीवित नहीं होता काम उसकी शक्ति की जानकारी होती है काम का सर्वत्र एक आधिपत्य होता है वे सब के हृदयों में प्रवेश कर जाता है उसे उनके स्नायुओं के गुदगुदाने की विधि क्या है वह नवयुगों की कामवासनों को तेज करने मात्र से उनके तर्क विवेक तथा बुद्धि को पल भर में नष्ट कर डालता है स्वप्न में जब सभी इंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं, उस समय भी कामदेव का पूर्ण अधिकार रहता है महिलाएं उसकी अचूक प्रतिनिधि होती हैं, वे सदा इसके इशारे पर नाचती हैं। कामदेव उनके मंद स्मित सम्मोहक चितवन तथा मधुर के माध्यम से उनके तथा स्त्री पुरुष के सम्मिलित नृत्यों के माध्यम से कर्म करता है युवतिया पुरुषों का विनाश कर शीघ्र संपन्न करती हैं तथा ऋषियों तक की मानसिक शांति भंग कर सकती हैं। कामदेव ब्रह्मचारियों के सुंदर युवती महिलाओं के चित्रों के विषय में सोचते ही उनके कंकड़ों तथा नुपुरों की मंद ध्वनि सुनते ही उनके प्रफुल्लित के विषय में चिंतन करते ही काल्पनिक आमोद के उन्माद में उनके स्नायु तंत्र को मान कर सकता है तब स्पर्श के संबंध में कहना ही क्या है अब आप सुनेंगे चित्त के संस्कार मैथुन से चित्त में संस्कार उत्पन्न होता है यह संस्कार मन में व्रति यानी कि विचार उर्मी उत्पन्न करता है और ये व्रति पुनः संस्कार को जन्म देती है भोग से वासनाएं प्रगाढ़ होती हैं। स्मृति तथा कल्पना के द्वारा काम वासना पुनर्जीवित होती है स्त्री की मूर्ति की स्मृति मन को अशांत करती है यदि व्याघ्र ने एक बार मानव रक्त का स्वाद ले लिया है तो वह सदा मानव प्राणी को मारने के लिए दौड़ता है वह निर्भक्षी बन जाता है इसी भांति यदि मन को एक बार यौन सुख का स्वाद मिल गया तो वह सदा स्त्रियों के पीछे भागता रहता है स्मृति के द्वारा मन में संस्कारों तथा वासनाओं की तय से कल्पना प्रकट होती है तत्पश्चात आसक्ति आती है कल्पना के साथ ही मनोभाव तथा आवेग प्रकट होते हैं मनोभाव तथा आवेग पास पास रहते हैं तदंतर कामो तेजना मन तथा सारे शरीर में लिप्सा तथा चलन आती है जिस प्रकार पात्र के अंदर रखा जल रिसकर पात्र के बाहरी भाग पर आ जाता है उसी प्रकार मन में स्थित तेजना तथा जलन मन से इस्तुल शरीर में फैल जाती है यदि अत्यधिक सावधान रहे तो असद कल्पनाओं को प्रारंभ में ही भगा सकते हैं तथा आसन्न संकट का परिहार कर सकते हैं यदि आप कल्पना रूपी चोर को प्रथम द्वार में प्रवेश करने भी दे तो द्वितीय द्वार पर जब कामो तेज न प्रकट हो सावधानी पूर्वक निगरानी रखें। अब आप जलन को बंद कर सकते हैं आप प्रबल कामावेग को इंद्रियों तक पहुँचाए जाने को भी सुगमता से रोक सकते हैं बंद तथा कुंभक प्राणायाम द्वारा काम शक्ति को मस्तिष्क की ओर ऊपर ले जाइए मन को दूसरी दिशा में ले जाइए ओम अथवा किसी अन्य मंत्र का एकाग्र मन से जब कीजिए प्रार्थना कीजिए ध्यान कीजिए इस पर भी यदि मन का कर, नियंत्रण करना दुष्कर प्रतीत हो दो तत्काल सत्संग में जाइए अच्छे लोगों की संगत में जाइए तथा अकेले ना रहिए जब प्रबल काम कामग अकस्मात प्रकट होता है और इन्द्रियों तक पहुँचा दिया जाता है तब आपको सब कुछ विस्मत हो जाता है सब कुछ भूल जाता है और आप विवेक सुन हो जाते हैं आप काम के शिकार बन जाते हैं बाद में आप पश्चाताप करते हैं एक अंधे व्यक्ति में भी जो ब्रह्मचारी है और जिसने स्त्री का मुख नहीं देखा है कामावेग अतीब प्रबल होता है ऐसा क्यों है ये पूर्व जन्मों के संस्कारों की प्रबलता के कारण है जो अचेतन मन में अत स्थापित होते हैं जो कुछ भी आप करते हैं जो कुछ भी आप सोचते हैं वे सब चित्त अथवा अचेतन मन की परतों में रखे रहते अथवा मुद्रित होते रहते अथवा अंकित होते रहते हैं इन संस्कारों को आत्मा अथवा परमात्मा के ज्ञान उदय के द्वारा ही विदग्ध किया जा सकता अथवा मिटाया जा सकता है जब काम वासना समस्त मन तथा शरीर को आपूरित कर लेती है तब संस्कार एक बड़ी वृत्ति का आकार धारण कर बेचारे नेत्रहीन व्यक्ति को उत्पीड़ित करते हैं चेतन मन को नियंत्रित करना आसान है किन्तु अचेतन मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है आप एक सन्यासी हो सकते हैं आप एक शदाचारी व्यक्ति हो सकते हैं ध्यान दें कि आपका मन स्वप्न में कैसा व्यवहार अथवा आचरण करता है आप स्वप्न में चोरी करना आरम्भ करते हैं आप स्वप्न में व्यभिचार करते हैं कामावेद महत्वाकांक्षाएं तथा अधम कामनाएं ये सभी आप में जटित तथा अचेतन मन में बदमूल है औचेतन मन तथा इसके संस्कारों को विचार ब्रम्भ भावना तथा ओम और इसके अर्थ पर ध्यान के द्वारा कीजिए। जो व्यक्ति मानसिक भ्रमचर में प्रतिष्ठित है उसके स्वन में कभी भी एक भी दुर्विचार नहीं हो सकता वे कभी भी दुष्वप्न नहीं देख सकता स्वप्न में विवेक तथा विचार के अभाव होता है यही कारण है कि विवेक तथा विचार की शक्ति द्वारा जागृत अवस्था में निष्पाप होने पर भी आपको दुष्वप्न दिखाई देते हैं एक साधक अपनी व्यथा निवेदन करता करता है, जब मैं ध्यान करता रहता हूं, तब मेरे अचेतन मन से की परतों के बाद परती उठती रहती हैं कभी कभी तो इतनी प्रबल तथा विकट होती है कि मैं किन कर्तव्य विमूल हो जाता हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए और क्या नहीं उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए मैं सत्य तथा ब्रह्मचर में पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हूं। कामवासना तथा अशुद्ध बोलने की पुरानी आदतें अब भी मुझे छिपी पड़ी हैं। कामवासना मुझे तीव्र कष्ट दे रही है स्त्री का विचार मात्र मेरे मन को शुभ करता है मेरा मन इतना संवेदनशील है कि मैं उनके विषय में सुन अथवा सोच नहीं सकता मन में जो विचार आता है त्यों ही मेरी साधना भंग हो जाती है और सारे दिन की शांति भी खराब हो जाती है मैं अपने मन को समझाता हूँ फसलाता हूँ डराता हूँ फिर भी सब निरर्थक मेरा मन विद्रोह कर बैठता है मैं नहीं जानता कि इस काम वासना को कैसे नियंत्रित किया जाए उत्तेजनशीलता अहंकार क्रोध लोभ घृणा तथा शक्ति अभी तक मुझमे गुप्त रूप में, में विद्यमान है कामुकता मेरा मुख्य शत्रु है और ये अत्यधिक बलवान भी है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ की कि कृपया मुझे ये परामर्श दें इसे कैसे विनष्ट किया जाए अब अचेतन मन से मल निकलकर प्रबल शक्ति से चेतन मन के धरातल पर जाए तो उनका पितृरोध करने का प्रयास न कीजिए अपने इष्ट मंत्र का जप कीजिए अपने दोस्तों अथवा दुर्गणों की वैसे में अधिक चिंतन न कीजिए यदि आप अंतर निरीक्षण करें तथा अपने दोस्तों का पता लगा लें, तो यही पर्याप्त होगा दुर्गुणों पर आक्रमण न करें तब वे अपने उदास मुख दिखलाएंगे। धनात्मक गुणों का विकास करें आप अपने को प्राय चिंता ग्रस्त न बनाते रहें कि मुझ में कितने ही दोस्त तथा दुर्बलता है सातवीं गुणों का विकास कीजिए ध्यान के द्वारा धनात्मक गुणों के विकास से तथा प्रतिपक्ष भावना प्रणाली से सभी ऋणात्मक गुण स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे यही उपयुक्त विधि है आप वृद्ध हो सकते हैं आपके केस स्वेत हो सकते हैं किन्तु आपका मन सदा युवा ही रहता है जिस समय आप जरा जीड़ता की परपक्ता को पहुंच गए हूं उस समय आपका सामर्थ्य भले ही तिरोभूत हो गया हो किंतु कि बनी रहती है तृष्णाएं ही जन्म की वास्तविक बीज हैं। ये बीज रूपी तृष्णाएं संकल्प तथा कर्म उत्पन्न करती हैं, और ये तृष्णाएं ही संसार चक्र को घुमाती रहती हैं। इन्हें कल कावस्था में ही नष्ट कर डालिए तभी आप सुरक्षित रह, रह पाएंगे आपको मोक्ष प्राप्त होगा ब्रह्म भावना ब्रह्म चिंतना ओम का ध्यान तथा भक्ति गहराई में रूपित इन रूपी बीजों का उन्मूलन करेंगे आपको इन्हें विविध कोणों से भरी भांति खोज निकालना तथा विदग्ध करना होगा जिससे ये पुरुजीवित ना हो सके तभी आपके प्रयास निर्विकल्प समाधि का फल देंगे एक विद्यार्थी मुझे लिखता है अशुद्ध मांस तथा त्वचा मुझे अत्यंत शुद्ध तथा अच्छे प्रतीत होते हैं मैं बहुत ही कामुक हूं। मैं सभी स्त्रियों के प्रति मानसिक मातृभाव विकसित करने का प्रयास करता हूं। मैं महिला को काली देवी का रूप मानकर उसके समक्ष मानसिक साष्टांग प्रणाम करता हूं। तथापि मेरा मन अत्यंत कामुक है ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मैं सुन्दर स्त्री की बार बार झलक पाना चाहता हूं स्पष्ट है कि उसके मन में विवेक तथा वैराग का रंजमात उदय नहीं हुआ है पूर्व के पाप में संस्कार तथा वासना अत्यंत प्रबल है ब्रह्मचारी भी प्रारंभ में कूतूहल द्वारा कष्ट उठाता है उसमें यह जानने तथा अनुभव करने का कूतूहल होता है कि संभोग किस प्रकार का सुख प्रदान करेगा वे कभी कभी सोचता है एक बार मैं स्थिर संभव कर लूं, तो मैं इस कामावेग तथा कामवासना का पूर्ता उन्मूलन कर सकूंगा ये यौन संबंधी कूतूहल मुझे बहुत कष्ट दे रहा है मनीष ब्रह्मचारी को धोखा देना चाहता है माया कुतूहल के द्वारा विनाश करती है कुतूहल प्रबल इच्छा में रूपांतरित हो जाता है विषय उपभोग कामनाओं को तुष्ट नहीं कर सकता अतः कुतूहल की प्रबल तरंग को विचारत अथवा शुद्ध लिंगहीन आत्मा संबंधी जिज्ञासा शतभ ध्यान से कामवासना के पूर्ण उन्मूलन तथा ब्रह्मचर्य की महिमा और अपवित्र जीवन के दोषों के चिंतन द्वारा नष्ट करना ही विवेक उपाय है हरिओम अगले भाग में आप जानेंगे अपने मानसिक भ्रमचर को कैसे मापें और भी बहुत कुछ तो अगले पार्ट को जरूर सुनिएगा तब तक के लिए नमस्कार